कल और आज मनुष्य के चित्र पर जो बंधन है उनमें से दो बंधनों के तोड़ने के संबंध में हमने विचार किया एक बंधन तो ज्ञान का बंधन है हमेशा से ये कहा गया है कि मनुष्य अगर अपने अज्ञान को छोड़ सके तो वो सत्य को पा सकेगा लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि इसके पहले कि मनुष्य अपने अज्ञान को छोड़े जिस ज्ञान को उसने दूसरों से सीख लिया उस ज्ञान को छोड़ना और भी जरूरी उधार ज्ञान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 मृत्यु के क्षण में चित्त की दशा वही होती है जो जीवन भर का संक्षिप्त होता है जीवन भर चेतना ने जिस भांति गति की है उसका ही अत्यंत सारभूत अंश मृत्यु के समय मनुष्य के समक्षों है मृत्यु सारे जीवन का आकलन है मृत्यु है सारे जीवन का निचोड़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 जो क्रम है वही अपने शिखर पर पहुंच जाएगा जैसा मैंने कल को कहा यह नहीं हो सकता कि बीज हम कड़वे बोए और फल मीठे आ जाए बीज यात्रा की शुरुआत है फल उसका फल बीज की मृत्यु है वहां जाके बीज की यात्रा समाप्त होती तो बीज में जो छिपा था वही फल में प्रगत होगा जीवन भर चित्त में जो कुछ अर्जित किया है मृत्यु के क्षण में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 और इस जल से वो कभी अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में नहीं गया कि हो सकता है वाहन मस्जिद न हो हो सकता है नमाज चूक जाए सत्तर वर्ष की उम्र तक ये क्रम चलता था बीमार था तो भी गया कोई दिन ऐसा न था कि वो अनुपस्थित रहो उस गांव के लोग मस्जिद और उस फकीर को एक ही साथ सोचने लगे थे कभी कल्पना में भी नहीं आता था कि मस्जिद बिना फकीर के भी हो सके लेकिन एक दिन सुबह लोगों ने पाया कि फकीर नहीं आया रिवायत के कि फकीर रात मर गया हो दूसरा कोई छाल किसी को नहीं आया वे सारे लोग उस फकीर के घर की तरफ गए लेकिन वे देख के हैरान हो गए वो अपनी खंजरी उठाए हुए अपने जाल के नीचे बैठा हुआ गीत का आ रहा था वो जिंदा था न वो बीमार था और ना वो मरा था तो उन सारे लोगों ने कहा कि आप गोहा नमाज हो गए हो ये क्या कर रहे हो नमाज चुक गए सत्तर वर्ष से जो बात मिल चुकी थी वो आज चुक गए वो बूढ़ा फकीर बोला मैं भूल में था मैं सोचता था कि मस्जिद में जाने तो धार्मिक हो जाऊंगा लेकिन मैंने कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं जो मस्जिद के बाहर हूं वही तो मैं मस्जिद के भीतर रहूंगा अगर मैं बाहर अधार्मिक हूं तो भीतर धार्मिक कैसे हो जाऊंगा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 और सोचे की धार्मिक हो गए और एक वे जो चित्र को इस भांति बनाए कि वे जहाँ बैठे हो वहीं मंदिर हो दूसरे तरह के व्यक्ति को ही मैं धार्मिक कहता हूँ वो जहाँ बैठा हो वहा मंदिर हो उसकी मौजूदगी मंदिर हो उसकी चेतना की सतत पवित्रता उसकी चेतना का सतत आनंद उसकी चेतना का सतत सोंदरी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 ये किन्न दही होंगी किन्न इजाक की होंगी किन्न ये कहानियां बनाई होंगी ये हमारे पाति चित्र के आविष्कार है